नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो चलिए अब बातें करते हैं और हमारे साथ कार्यक्रम को सजाने के लिए विशेष दो कलाकार जुड़े हुए हैं कवियत्रिया कवियत्री निशा भारती और इनके साथ में है दुशांत व्याकुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत ही अच्छे राइटर है और पोएट है तो हम लोग बातें कवि इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है निशा भारती कैसे आप जी मैं बिल्कुल ठीक जी जी जी स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा आप जी, जी आपके परिवार में कौन कौन है आप क्या करते हैं वर्तमान में वो बताइए अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरे मदर फादर और ब्रदर है हुँ? आप लिखना लिखना कब से से से शुरू किया कैसे लिखना आपका आरंभ हुआ उसके बारे में कुछ बातें हैं तो बताइए जी मैं बहुत पहले बचपन लिखती थी जब क्लास में थी तभी से हम्म हम्म लेकिन तभी बहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और अभी अच्छा, सिक्स अच्छा, मंथ से मैं लिखने के लिए स्टार्ट कर दी हूँ बहर में चलिए मैं चाहूंगा कि एक रचना सुनाइए आप भी जी बिल्कुल जो मैं सबसे पहले लिखी थी हम्म वही मैं आपको सुना रही हूँ सफर में छूट गया एक हसीन दिलवर था सफर में छूट गया एक हसीन दिलवर था फिर उसके बाद जो हासिल हुआ मुकद्दर था सफर में छूट गया एक हसीन दिलवर था फिर उसके बाद जो हासिल हुआ मुकदर था सभी को, सभी को देखने में लगता था वो दरिया बश सभी को देखने में लगता था वो दरिया बस मगर असल में उल्फत का एक समंदर था सभी को देखने में लगता था वो दरिया बस मगर वो असल में उल्फत का एक समंदर था हम्म जी अगला शेर है कि मुझे चला था मिटाने वो ना समझ आदम मुझे चला था मिटाने वो ना समझ आदम कि जिसका हाल मेरे हाल से भी बदतर था अच्छा मुझे चला अच्छा था मिटाने वो आदम के जिसका हाल मेरे हाल मेरे से भी बदतर था। एक शेर नास वफा की आस न रख बेरहम जमाने से वफा की आस न रख बेरहम जमाने से वो वक्त और था जब सब वफा के दम पर था क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया शुक्रिया मैं मानती थी जिसे दुनिया जिंदगी में सबसे अजीज मैं मानती थी जिसे जिंदगी में सबसे अजीज निशा वो मेरे दुश्मनों से बढ़ था क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया निशा भारती बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई और आइए आगे बढ़ते हैं दुशांत व्याकुल जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को दुष्त जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए फिर हम लोग कविता की तरफ पढ़ते जी जी नमस्कार मैं दुष्यंत ब्याकुल मैं सीतापुर से हूँ उत्तर प्रदेश से और मैंने स्नातक कंप्लीट किया है नेट क्वालिफाई किया है और पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ और कविताएं मैं ग्रेजुएशन से लिख रहा हूँ और मेरे परिवार में मम्मी पापा है, भाई, हैं भाई बहन हैं सब है मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ आगाज करना चाहता हूँ जी स्वागत अगर इजाजत हो तो सुनाता हूँ सुनेगा जी जी स्वागत स्वागत के ख्यालों में के ख्यालों में तेरे खोकर सुबह को, hmm. को, को शाम लिखा है के ख्यालों में तेरे खोकर सुबह hmm. को शाम लिखा है समंदर ने नदी को बस यही पैगाम लिखा है समंदर ने नदी को बस यही पैगाम लिख है हृदय की खिड़कियों से मेरे दिल को झांक कर देखो हृदय की खिड़कियों से मेरे दिल को झांक कर देखो। मैंने दिल के हर एक पन्ने पे तेरा नाम लिखा है मैंने दिल के हर एक पन्ने पे तेरा नाम लिखा है और चार पंखा सुनाता हूँ जी चलू कुछ धूप अब छांव में अच्छा नहीं लगता चलो कुछ धूप में अब छांव में अच्छा नहीं लगता सफर करना लहर पर नाव में अच्छा नहीं लगता सफर करना लहर पर नाव में अच्छा नहीं लगता जहां हर एक खुशी मौजूद है हमको जमाने की जहाँ हर एक खुशी मौजूद है हमको जमाने की तुम्हारे बिन मुझे आ, उस गाँव में अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिन मुझे उस गाँव में अच्छा नहीं लगता नहीं। चार पंक्तिया और सुनेगा कि सुनो कम जरफ से कुशादे कम बदलता हूँ सुनो कम जर्फ प्यालों से कुशादे कम बदलता हूँ अटल रहता हूँ वादों पर मैं वादे कम बदलता हूँ अटल रहता हूँ वादों पर मैं वादे कम बदलता हूँ तुम्हारी चाँगा? जिद तुम्हारी एक आदत है अगर तो फिर तुम्हारी जिद तुम्हारी एक आदत है अगर तो फिर मेरी भी एक फितरत है इरादे कम बदलता हूँ मेरी भी एक फितरत है इरादे कम बदलता हूँ चार पंक्तियां और सुने किस सुकू से दिल परेशान परेशा है सुकू से दिल परेशान है सुकू इस दिल का कम कर दो सुकू से दिल परेशान है सुकू इस दिल का कम कर दो दो इतना गम मोहब्बत में कि इन आंखों को नम कर दो दो इतना hmm. गम मोहब्बत में कि इन आंखों को नम कर दो तजुर्बा हो गया है जिंदगी तजुर्बा जिंदगी का हो गया मरने का बाकी है तजुर्बा जिंदगी का हो गया मरने का बाकी है मैसेज़ दा कर रहा हूं, तुम हमारा सर कलम कर दो मैसेजदा कर रहा हूँ तुम हमारा सर कलम कर दो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया वैकुल जी बहुत ही सुंदर कहता आपने सुनाए आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं निशा भारती से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को निशा आ, मैं चाहूंगा कि कुछ सामाजिक मुद्दों पे अगर आपने लिखी है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए पर मतलब है जुल्म का दस्तूर अब होने लगा है आदमी जुल्म, जुल्म का दस्तूर अब होने लगा है आदमी लगता है मगरूर अब होने लगा है आदमी Hmm. जुल्म का दस्तूर अब होने लगा है आदमी लगता है मगरूर अब होने लगा है आदमी दिल, hmm. दिल में बस काले अंधेरों की ही लज्जत रह गई दिल में बस काले अंधेरों की ही लज्जत रह गई रोशनी से दूर अब होने लगा है आदमी हम्म hmm. क्या बात है अगला शेर है hmm. ये मेरे लिए बहुत ही खास है जी। हर तरफ दीवार हर तरफ दीवार नफरत की जहां में खींच हर तरफ दीवार नफरत की जहां में खींच कर आदमी से दूर अब होने लगा है आदमी क्या बात? झूठ मक्कारी फरीबों की कवाए उड़कर झूठ मक्कारी फरीबों की कवाएं उड़कर आजकल उड़ आज मखमूर अब होने लगा है आदमी वो गुनाहों को छुपा लेता है पैसों के लिए वो, वो गुनाहों को... को छुपा लेता है पैसों के लिए इस कदर मजबूर अब होने लगा है आदमी। जिंदगी भर की अच्छा। जफा अहले वफा के साथ सो जिंदगी भर की जफा अहले वफा के साथ सो नूर से बेनूर अब, लगा से अब होने लगा है आदमी नूर से अब बेनूर होने लगा है आदमी बहुत अच्छे। जी बिल्कुल जी गुण। आप आप सुनाए सुनाए हैं रेडियो 90.4 पर बातें जो ग उसके बारे में बताइए की कि किस भाव का है वो चीज जी आ, मैंने इसमें थोड़ा सा आ, लोगों को मोटिवेशनल किया है अपने आ, कर्तव्य के लिए जो निराशाएं हैं समाज में और जो आज का जो संघर्ष है युवा लोगों का मैंने उन युवाओं को थोड़ा सा आत्मबल विश्वास मजबूत करने के लिए कुछ पंक्तियां कहीं है मैं सुनाता हूं लेकिन उससे पहले मैं चार पंक्तियां सुनाता हूं जो वर्तमान समय में जो वातावरण हो रहा है फैल गया है साम्प्रदायिकता को लेकर मैं सुनाता हूँ की कल्प की ख्वाहिश सबको नीम नहीं लेता कोई कल्प की ख्वाहिश सबको नीम नहीं लेता कोई रंग सब झूठे सच की थीम नहीं लेता कोई हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं अपने अपने मजहब की तालीम नहीं लेता कोई अपने अपने मजहब की तालीम नहीं लेता कोई मैं एक कविता सुना देता हूँ सुनेगा कि काल चक्र के तीव्र वेग से गिरना नहीं संभलना होगा काल चक्र के तीव्र वेग से गिरना नहीं संभलना होगा तुझे मुसाफिर हर पग पथ पर सोच समझ कर चलना होगा तुझे मुसाफिर हर पग पथ पर सोच समझ कर चलना होगा बंद रखता हूँ कि कुछ बाधाए प्रगति के रवि को अंबर चढ़ने से कुछ बाधाएं प्रगति के रवि को अंबर चढ़ने से रोकेंगी, कुछ बाधाएं राहगीर को आगे बढ़ने से रोकेंगी। कुछ बाधाएं प्रगति के रवि को अंबर चढ़ने से रोकेंगी कुछ बाधाएं राहगीर को आगे बढ़ने से रोकेंगी उन्नत की ऐसी अवरोधक बाधाओं को छलना होगा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 सहज नहीं, यूं, नहीं सहज नहीं यू पथ पर चलना पथ पर चलना बहुत कठिन है नई सभ्यता की गतिविधियों चलना पथ पर चलना बहुत कठिन है नई सभ्यता की गतिविधियों में भी ढलना बहुत कठिन है लेकिन नई सभ्यता नवगतिविधियों में ढलना होगा तुझे मुसाफिर हर पग पथ पर सोच समझकर चलना होगा तुझे मुसाफिर हर पग पथ पर सोच समझकर चलना होगा अंतिम छोटा सा बंदौर सुनाता हूँ कि चलते चलते दूर दूर तक कहीं रोशनी नहीं मिलेगी चलते चलते दूर दूर तक कहीं रोशनी नहीं मिलेगी रात में पथ दिखलाने भर को कहीं चांदनी नहीं मिलेगी चलते चलते दूर दूर तक कहीं रोशनी नहीं मिलेगी रात में पत दिखलाने भर को कहीं चांदनी नहीं मिलेगी स्वयं रात के अंधकार में स्वयं रात के अंधकार में जुगनू बनकर जलना होगा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 आइए आप आगे बढ़ते हैं बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई मोटिवेशनल जिस तरह से भाव आपने व्यक्त किया है हर एक को आगे बढ़ने के लिए और हर सिचुएशन में कहीं कही ना कहीं हमारे लिए एक रास्ता होता है उस रास्ते की तरफ हम आप फोकस हो तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ सकते हैं तो आइए निशा जी से फिर जोड़ना चाहूंगा निशा जी कैसे है आप जी जी जी अभी कौन सी कविता आप सुनाने वाली है जी कविता आप सुनाने वाले हैं अभी जी, मैं तो गजल ही लिखती हूँ जी जी गजल बताइए कौन सा अभी आप सनाने वाले हैं? जी जरूर, जरूर। इस गजल का काफिया है दोस्ती मतलब ई सिर्फ ई लिया जाता है काफिया में और जी, है जी। से मिले हम्म तो मैं आपको ये सुनाती हूँ जिस किसी से मिले खुशी से मिले जिस किसी से मिले, से, मिले, से, मिले। जिस से मिले खुशी से मिले भूल कर जख्म दोस्ती से मिले जिस किसी से मिले खुशी से मिले भूल कर जख्म दोस्ती से मिले क्या बात है हम जिसे देख खुलज गए खुद में हम जिसे देख खुलज गए खुद में ऐसे हम एक अजनबी से मिले <laughs> हम जिसे मानते रहे अपना हम जिसे मानते रहे अपना सब के सब गम हमें उसी से मिले। <laughs> हम जिसे मानते रहे अपना सब के सब गम हमें उसी से मिले एक समंदर तलक पहुंचने की एक समंदर तलक पहुंचने की इफ्त बुंद को नदी से मिले हम्म क्या बात हम भी महबूब से मिले गोया हम भी महबूब से मिले गोया रात में चांद चांदनी से मिले जो नहीं था निशा मुकद्दर में जो नहीं था निशा मुकद्दर में वो अतायत भी बंदगी से मिले क्या बात <laughs> शुक्रिया आइए आगे बढ़ते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर गजल सुनाने के लिए अब आइए दुष्यंत जी मैं चाहूंगा कि कविताओं का लिखना कैसे आपका शुरू हुआ और किन की लिखने वाली जो चीजें हैं बहुत सारी किताबें या फिर आपने जिनको पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए जिनसे बहुत ज्यादा आपको लिखने के लिए मोटिवेशन मिला दरअसल मैं हरवेंश राय बच्चन की कविताओं का, का काफी प्रशंसक रहा हूँ उनकी कविताएं पढ़ना मुझे अच्छी लगती हैं और अगर वर्तमान में बात करें तो कुमार विश्वास की कविताएं तो सबको पूरी दुनिया को अच्छी लगती है उनकी कविताओं ने भी काफी प्रभावित किया विशेष रूप से श्रृंगार लिखने के लिए इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। और हरवन शाह बच्चन की कविताओं से मैं थोड़ा ज्यादा इम्प्रेस हूँ और कव, कविता लिखना ग्रेजुएशन से कविता लिखनी शुरू करी मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था टेंथ इंटर में मैं ज्यादा कविताओं की तरफ नहीं इंटरेस्ट था मेरा लेकिन फिर कवि सम्मेलन सुने और अच्छी चीजें कविताएं अच्छी लगने लगी उसमें सामाजिक जो मुद्दों पर व्यंग्यात्मक और हास्य और श्रृंगार की जो बातें होती थी मुझे अच्छी लगती थी और उसने मुझको प्रभावित किया मुझे लगा कि शायद समाज को एक सही दिशा देने का जो काम है वो शायद कविता कर रही है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस परंपरा में आता हूँ इस, इसलिए मैंने कविता लिखना शुरू करी और फिर आ, मैं आ, साइंस में जाना चाहता था मैं अपनी एज, एजुकेशन साइंस से कंप्लीट करना चाहता था लेकिन जब कविता लिखना शुरू किया तो फिर मैं हिंदी की तरफ गया और मैंने ग्रेजुएशन में हिंदी और एमए हिंदी से किया और हिंदी से किया और पी की तैयारी कर रहा हूँ हिंदी से और मैं चाहूंगा कि अभी जो कविता या गजल जो भी आप सुनाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे किस विधा के लिए आप लिख रहे हैं? मैं विशेष रूप से तो श्रृंगार ही लिखता हूं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर भी जब कभी हमको कुछ वैसा नजर आता है, जिस पर मुझे लगता है कि मुझे बात कहनी चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ मैं श्रृंगार की एक कविता सुना देता हूँ बिना तरनम के कभी लिखी थी शायद शुरुआती दौर में ही मैंने लिखी थी मैं सुनाता हूँ आपको की एक पोथी आंसुओं की हमने भी के स्कूल में जाकर पढ़ी है एक पोथी आंसुओं <स्प्थियासुँआ> की हमने भी इश्क स्कूल में जाकर पढ़ी है और छोटे से दिल के मेरे आलिंद में आंगन में छोटे से दिल के मेरे आलिंद में दर्द के आलिंद की सीमा बढ़ी है एक पोथी आंसुओं की हमने भी इश्क स्कूल में जाकर पढ़ी है अश्क में डूबी हुई मेरी कहानी रात की खामोशियों में गा रही है अश्क में डूबी हुई मेरी कहानी रात की खुशियों में गा रही है तू बहुत बेदर्द है दो बूंद वर्षा तू बहुत बेदर्द है दो बूंद वर्षा से हमारी प्यास को तरसा रही है तू बहुत बेदर्द है दो बूंद वर्षा से हमारी प्यास को तरसा रही है बूंद तू बहुत बेदर्द है दो बूंद वर्षा से हमारी प्यास को तरसा रही है तो तरसा तरसा करके मुझ में प्रीत की तरसा तरसा करके मुझ में प्रीत की पर्वतों सी प्यास ये तूने गढ़ी है एक पोथी की हमने भी इश्क स्कूल में जाकर पढ़ी है एक पोथी की हमने भी इश्क स्कूल में जाकर पढ़ी है चीर कर कितना दिखा दू वक्ष में चीर कर कितना दिखा दू वक्ष में प्यार का तेरे हमारे गम भरा है चीर कर कितना दिखा दूं वक्ष में प्यार का तेरे हमारे गम भरा है और गर्द हालात सहने का बहुत तुमको सूचित हो कि मुझमें दम भरा है चीर कर कितना दिखा वक्ष में प्यार के तेरे हमारे गम भरा है गर्द से हालात सहने का बहुत तुमको सूचित हो कि मुझमें दम, दम है है पता मुझको कि मेरी जिंदगी है पता मुझको ये मेरी जिंदगी दर्द के बेतोड़ सांचे से मढ़ी है एक पोथी आंसू की हमने भी इश्क स्कूल में जाकर पढ़ी है एक पोथी आंसू की हमने भी इश्क स्कूल में जाकर पढ़ी है रो रहा हूं मैं मगर मैं जानता हूँ रो रहा हूं मैं मगर मैं जानता हूँ तुमको ये आंसू मेरे प्यारे, नहीं है।, मैं मैं मेरे प्यारे नहीं, है। तो नहीं है रो रहा हूं मैं मगर मैं जानता हूँ तुमको ये आंसू मेरे प्यारे नहीं है दर्द ने पाली विजय हम पे तो क्या हम अभी तक दर्द से हारे नहीं है रो रहा हूँ मैं मगर मैं जानता हूँ तुमको ये आंसू मेरे प्यारे नहीं है दर्द ने पाली विजय हम पे तो क्या हम अभी तक दर्द से हारे नहीं है तो रोते लड़ते दर्द उगम से जीत की रोते लड़ते दर्द उगम से जीत की आरजू मेरी बुलंदी पर चढ़ी है एक पोथी हमने भी के स्कूल धन्यवाद आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है अब आइए निशा जी से फिर जोड़ना चाहूंगा निशा जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए किन की जो लिखत है या किन राइटरों को या को आप पढ़ती हैं उनके बारे में थोड़ा सा को के दिखने के अच्छा, अच्छा। और भी बहुत सारे है जिन्हे मैं पढ़ती हूँ और अच्छा लगता है पढ़ना सारी दो गहरी गहरी बातें कह गए हैं वैसे तो अभी मेरे लिए जैसे गालिब है मिर्जा गालिब है मीर तकी, मीर तकी है इन लोगों को समझना मेरे लिए अभी इतना आसान नहीं है लेकिन जिन्हें मैं समझ पाती हूँ तो उन्हें पढ़ती हूँ <laughs> चलिए अभी कौन सी गजल आप सुनाने वाले हैं किस भाव और किस विदा को सुनाने वाले अभी मैं कविता सुनाने जा रही हूँ <laughs> सुनाई पहले मैं देशभक्ति कविता भी लिखती थी उसके बाद फिर धीरे धीरे गजल लिखने लग गई अच्छा, है लहू हम्म। ये सैनिक के ऊपर सोस्त बह जाने दो इन लहुओं को मेरे प्यारे दोस्त बह जाने दो इन लहू को。को जो लहू देश के काम न आए उसी लहू का नाम न दो जो लहू देश के काम न आए उसी लहू का, का नाम न दो मर जाने दो मिट जाने दो अपने मातृभूमि के नाम पर इन गुलामी जंजीरों में जकड़े देश को कर लेने दो आजाद अब फिर वापस आऊंगा तब तुमसे करूंगा बात सब जब तरपाती है याद सबकी आंखें भर आती है मेरी जब तरपाती है याद सबकी आंखें भर आती है मेरी खैर मेरे इन आंसुओं का छोड़ो तुम अपना ख्याल रखना मेरे यार खैर मेरे इन आंसुओं का छोड़ो तुम अपना ख्याल रखना मेरे यार बस इतनी सी दुआ करना मेरे साथी कि मेरा लहू ना कभी जाए बेकार ऐ मेरे प्यारे दोस्त बह जाने दो इन लहू को जो लहू देश के काम ना आए उसी लहू का नाम न दो जी जी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर और कदर सुनाइये मैं तो कभी कभी लिखती थी कविता लेकिन तो नहीं लिखती जी जी जी निशा सुनाई। जब भी मांगी दुआ सभी के लिए, जब भी, सभी के लिए, के लिए जब भी मांगी दुआ सभी के लिए जल उठे दीप रोशनी के लिए जब भी मांगी दुआ सभी के लिए जल उठे दीप रोशनी के लिए अब न करना यू बात से मजबूर अब न करना यू बात से मजबूर और लोगों को खुद खुशी के लिए दर्द लेकर सही जिया होता दर्द लेकर सही जिया होता काश दो पल ही जिंदगी के लिए क्या बात है? दुश्मनों से बना लिया रिश्ता दुश्मनों से बना लिया रिश्ता हमने बस तेरी ही खुशी के लिए बात दिल की उसे बता डाली बात दिल की उसे बता डाली जी रहे हैं बस की के लिए क्या बात थक न जाए कहीं मुसाफिर अब थक न जाए कहीं मुसाफिर अब कुछ करो तुम भी रहबरी के लिए जो रास्ता दिखाते उसे रहबरी कहा जाता है रहवर <परेखे> <परेखे> कुछ करो तुम भी रहबरी के लिए खाब, खाब सारे बिखर गए आखिर खाब सारे बिखर गए आखिर कोई जुगनू दो रोशनी के लिए <परेखे> भूल कर सब पुरानी जख्मों को भूल कर सब पुरानी जख्मों को क्यों न कोशिश हो दोस्ती के लिए क्या बात चुप ये हालात पर निशा क्यों हो हम्म। ये मगता है चुप ये हालात पर निशा क्यों हो अब करो कुछ तो मुफलिसी के लिए मुफलिसी मतलब गरीब लोग होते हैं जी। और अगला एक और दो तीन शेर हैं वो सुना रही हूँ तरतीब से बस उसको सुनाना नहीं हुआ तरतीब से हुँ. बस उसको सुनाना नहीं हुआ मशहूर इसलिए वो फसाना नहीं हुआ <NBC> हमने बचा बचा के रखा है इसी अभी हमने बचा बचा के रखा है इसी अभी ये दिल किसी नजर का निशाना नहीं हुआ जब देखा मैंने उजरा परिंदों का आशिया जब <mates dalam Canadianilia> देखा मैंने उजरा परिंदों का आशिया बस इसलिए ही घर को सजाना नहीं हुआ लोग परिंदों का घर जो होता है उसे तोड़ देते हैं तो इसी पर ये दिखी निशा जी ने कई सारी गजले सुनाई हैं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक गजल सुना <laughs> के, सुनाता सुना सुनाता हूँ तिलिस्मो से कभी कोई चमत्कारी नहीं करते तिल्मों से कभी तिलों से कभी कोई चमत्कारी नहीं करते किसी के हुस्न की झूठी तरफदारी नहीं करते तिलस्मों से कभी कोई चमत्कारी नहीं करते तिलस्मों से कभी कोई चमत्कारी नहीं करते किसी के हुस्न की झूठी तरफदारी नहीं करते ये माना कि मोहब्बत ने हमें काफिर <पने> बनाया है ये माना कि मोहब्बत ने हमें काफिर बनाया है ये माना ये माना की मोहब्बत ने हमें काफिर बनाया है मगर सजदे में हम इतनी भी मक्कारी नहीं करते मगर सजदे में हम भी मक्कारी नहीं करते हैं में नमी हैं गुल में नमी, नमी गुलशन में ही पनपते हैं हैं आंखों में नमी गुलशन नमी में ही पनपते हैं, है हैं। mm. मरुस्थल लंकुरित फूलों की फुलवारी नहीं करते मरुस्थल लंकुरित फूलों की फुलवारी नहीं करते गरीबों के जरूरी काम पर कभी दस्तखत गरीबों के गरीब के जरूरी काम काजों पर कभी दस्खत बिना रिश्वत लिए सरकारी अधिकारी नहीं करते बिना रिश्वत लिए सरकारी अधिकारी नहीं करते हाँ व्यापारों में थोड़ा सा मुनाफा कम भले ही हो हाँ व्यापारों में थोड़ा सा मुनाफा कम भले ही हो मगर सौदा कभी घाटे का व्यापारी नहीं करते मगर सौदा कभी घाटे का व्यापारी नहीं करते तुम्हारी दोस्ती यारी में गद्दारी भी शामिल है तुम्हारी दोस्ती यारी में गद्दारी भी शामिल हैं, आगे आगे बढ़ते हैं और मैं कि एक और सुंदर सी रचना सुनाइए आप चलिए मैं सुना देता हूँ एक और कविता सुनाता हूँ सामाजिक चीजों को ध्यान में रखती हुई मैंने लिखी थी कभी और सुनाता हूँ आपको के... सुख हो या दुख व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा सुख <laptop> हो या दुख व्यक्ति को सुख हो या दुख व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा देह को दुर्भाग्यवश लाचार कर दे उससे पहले देह को दुर्भाग्यवश लाचार कर दे उससे पहले कोई पीड़ा अत्यधिक बीमार कर दे उससे पहले प्राण रक्षा हेतु निज उपचार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया mm. है इसको पार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा पीर से व्याकुल हृदय हर एक खुशी गम में डुबो दे पीर से व्याकुल हृदय हर एक खुशी गम में डुबो दे जब निशा उम्मीद को पूरी तरह तम में डुबो दे तब निशा में दीप बन उजियार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया इसको पार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा तन को ढकने के लिए धोती लंगोटी के मुताबिक तन को ढकने के लिए धोती लंगोटी के मुताबिक सबको भूखे पेट सबके भूखे पेट को भरपेट रोटी के मुताबिक कोई छोटा मोटा कारोबार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा मूंग सिलबट्टा समझ छाती पे दल देगी ये दुनिया दुनिया बड़ी जालिम है मूंग मूंग सिलबट्टा समझ छाती पे दल देगी ये दुनिया फूल सी काया को मुट्ठी में मसल देगी ये दुनिया इसलिए काया को अपनी खार करना ही पड़ेगा जिंदगी ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा, पड़ेगा। तृप्त ढूंढेंगे अधर अधरों पे प्यासे जब तलक हैं तृप्त ढूंढेंगे अधर अधरों पे प्यासे जब तलक हैं लाख ना चाहो मगर सीने में सा जब तलक है तब तलक इस जिंदगी से प्यार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया है इसको पार करना ही पड़ेगा जिंदगी दरिया हो इसको पार करना ही पड़ेगा सुख हो या दुख व्यक्ति को स्वीकार करना ही पड़ेगा है, जी बहुत बढ़िया बहुत सुंदर जी बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई सामाजिक मुद्दे पर अब आइए आगे बढ़ते हैं फिर से निशा जी से जुड़ना चाहूंगा निशा जी कौन सी रचना आप सुनाने वाली है बताइए उसके बारे में और सुनाइए आपका माइक फिर मिले गजल ही सुनाऊंगी जी जी सुनाइए ये बहुत लंबी गजल है लेकिन मैं कुछ कुछ <laughs> देखती हूँ कोशिश करती हूँ थोड़ा कम सुनाने के लिए दिल ये, दिल <laughs> ये दिल की बात है किस्सा नहीं है ये दिल की बात है किस्सा नहीं है कहा भी उसने जो जिंदा नहीं है ये दिल की बात है किस्सा नहीं है कहा भी उसने जो जिंदा नहीं है निभाए जिंदगी भर साथ मेरा निभाए जिंदगी भर साथ मेरा कोई ऐसा यहाँ दिखता नहीं है hmm. और एक शेर बतौरे खास hmm. दिखा है जब से पिंजरा मेरे घर में hmm. दिखा है जब से पिंजरा मेरे घर में परिंदा कोई भी आता नहीं है hmm. मैं परिंदा पे बहुत ज्यादा लिखती हूँ <laughs> <laughs> जो भी गजल लिखती हूँ तो उसमें परिंदा के लिए कोई ना कोई जरूर चुनती हूँ क्या अच्छा। ये शेर बहर में सेट हो जाए तो अच्छा है दिखा है जब से पिंजरा मेरे घर में परिंदा कोई भी आता नहीं है मैं मैं दिल का बताऊ में दिल का कोई साथी मुझे मिलता नहीं है जहां बस झूठ की हो पहरेदारी जहां बस झूठ की हो पहरेदारी वहां सच कोई भी सुनता नहीं है अगला शेर है कि दिया है जिसने मुझको जख्म गहरा दिया है मुझको जख्म गहरा वो शायद दर्द से गुजरा नहीं है कहीं तो खत्म ये भी, कहीं तो तो खत्म खत्म होगी होगी ये ये सफर सफर भी भी कि जिसका कोई भी रास्ता नहीं है बताता खुद को है बेदाग अक्सर बताता खुद को है बेदाग, बेदाग अक्सर निशा वो शख्स जो सच्चा नहीं है एक शेर लिखी थी मजहब के लिए यहाँ मजहब से सब अनजान होता यहाँ मजहब से सब अनजान होता तो आदम सच में एक इंसान होता यहाँ मजहब से सब अनजान होता तो आदम सच में एक इंसान होता दे देता तोहफे में सारी खुशियाँ दे देता तोहफे में सारी खुशियाँ दगाबाजी से गर अनजान होता बहुत बढ़िया अगला शेर है दबी है खासे जो दिल में मेरी दबी है खाही से जो दिल में मेरी जलाना काश उन्हें आसान होता हुँ, हुँ, हुँ, एक शेर और है परिंदा के लिए परिंदा लौट आता फिर से वापस परिंदा लौट आता फिर से वापस यदि टूटा हुआ जिंदान होता जिंदान पिंजरा या जेल खाना को कहा जाता है ना मिलते गर उसे पानी में शोले न मिलते गर उसे पानी में शोले तो वो इंसान भी नादान होता क्या बात और मकता है कि निशा में चांद का दीदार करते निशा मतलब रात निशा में चांद का दीदार करते हर एक दिन काश के रमजान होता हम्म, क्या बात बहुत बढ़िया चलिए निशा जी बहुत सुंदर जो गजल है आपने सुनाया अब आखिरी okay. में हम लोग अंतिम मोड़ पर है कार्यक्रम के तो चाहूंगा लोग समाज लोगों को मैसेज मिले मोटिवेशन का दुशांत जी मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें जी नमस्कार दरअसल मैं आ, थोड़ा सा राजनीति को थोड़ा करना चाहता हूँ उस पर कुछ बात कहना चाहता हूँ सियासत है हम वो सियासत में आज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है जो शुरुआत की जो थी जब जवाहरलाल नेहरू जी की जब पहली सरकार बनी तो उस टाइम से लेकर आज तक बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और अब लोग व्यक्तिवादी ज्यादा हो गए स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं। सियासत में आने के बाद लोग अपना बनाना चाहते हैं विशेष रूप से जनता को लोग भूल जाते हैं मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उसी तरह से कायम रखी जाए सियासत को, राजनीति की नजरिए से देखा जाए बल्कि ना उसमें व्यक्तिगत हित के लिए सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा मैं एक चार पंक्तियाँ घनाक्षरी में है मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि व्यंग्यात्मक है थोड़ा सा के खादी कल देश का थी मूल परिधान आज खादी बदनाम किए घोर सरकार है खादी कल देश का थी मूल परिधान आज खादी बदनाम किए घोर सरकार है भंग अव्यवस्थाएं दिखती नहीं है इसे नजरों से भी एक कमजोर सरकार है जनता की वोट ठगने के लिए जनता से झूठे वादे करती चिंदी चोर सरकार है ये गरीब जनता जो जाए भी तो जाए कहा एक और खाई एक और सरकार है मैं सरकारों से कहना चाहूंगा चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो मैं ये चार पंक्तियां उन, उनको कहना चाहता हूँ चमन, चमन, चमन जल रहा है चमन को बचा लो गरीबों के होते पतन को बचा लो, अंधेरा वतन को निगलने लगा है अंधेरे के मुंह से वतन को बचा लो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया निशान आप सुनाए रेडियो पॉइंट पर विशेष बात मुलाकात इस कार्यक्रम में निशान मैं चाहूंगा की एक मैसेज या फिर एक शायरी जो भी आप सुनाना चाहे <laughs> जी यहाँ लोग समाज में सब कुछ तो करते हैं लेकिन गरीबी पर ध्यान नहीं देते हैं और सियासत भी करते हैं मजहबी लोग ज्यादा हैं यहाँ और हिंदू मुस्लिम यही सब करते रहते हैं जबकि हम सभी लोग आपस में भाई भाई हैं और ऐसा नारा भी लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई लेकिन ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है हम्म तो मैं चाहती हूँ कि लोग ज्यादा मजहबी ना बने और सब आपस में भाई बहन बन करके रहें और जहां तक परिंदों की बात है तो परिंदों के उनका तो सब घर ही उजाड़ने में लगे रहते हैं हम्म हम्म जानवर को जानवर ही समझते हैं एक जीव समझें तो बहुत ही अच्छी बात होगी जे, जे। लोग सबको मारते हैं चाहे वो बकरी हो जो हो जो भी भी उसे कुत्ता रास्ते में मिल जाता है तो उसे भी ढेला भगाते हैं तो ये सब बहुत ही बुरी बात है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी जी चलिए निशा बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया थैंक यू सो मच और इसी के साथ मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और हमारे साथ दुष्यंत वैकुल जुड़े और उसके साथ निशा भारती ने अपनी गजल और अपनी भावनाएं अपनी कविताओं को सुनाया अर्शन करता हूँ कहीं ना कहीं दिल तक पहुंची होगी इनकी कविताएं इनकी गज़ल तो ज़रूर उस मैसेज को अपने जीवन में लाइए और उसे आप अप्लाई कीजिए और जितना हो सके हम एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ें इसी के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाय करता हूँ और दुश्यांत जी एंड निशा जी को बहुत बहुत साधुवाद